भारतीय दर्शन चतुर्दश परिच्छेद वैष्णव दर्शन वैष्णव संप्रदाय भारतीय शास्त्रों के दो प्रधान विभाग हैं निगम और आगम वेद तथा वेद मूलक ज्ञान एवं क्रिया प्रधान शास्त्र को निगम करते हैं आगम से साधारण रूप में सभी शास्त्र दिए जाते हैं किंतु जब यह निगम शब्द के साथ साथ प्रयुक्त होता है तब इससे तंत्र शास्त्र या शक्ति या भक्ति प्रधान शास्त्र ही समझना चाह जाता है इसलिए आगम शब्द का अर्थ करते हुए प्राचीन ग्रंथकारों ने लिखा है आगतम शिववक् गतम च गिरिजाश्रुतौ तो, मत च वासुदेव से आगम मुच्यते इस श्लोक में वासुदेव मतम यह देखकर आगम के साथ वैष्णव सम्प्रदाय का संबंध भी स्पष्ट हो जाता है इसमें भक्ति की प्रधानता है और प्रायः यह शास्त्र शिव पार्वती के संवाद रूप में पूर्व में रहा है ऐसा मालूम होता है ज्ञान इच्छा और क्रिया ये सब भक्ति के व्याप्य हैं और उसी को पुष्ट करते हैं नारद ने भी अपने भक्ति सूत्र में कहा है साधु कर्म ज्ञान योगेभ्यों भी अधिकतरा अर्थात कर्म ज्ञान और योग से भी बढ़कर भक्ति है देवी भागवत में भी कहा गया है किंचित मत्सेवा तोि ना कहीचित आगम के अनुसार मोक्ष भी भक्ति का व्याप्य ही है जैसा कि नारद पंचरात्र में कहा गया है हरि हरिभक्ति महादेव्या सर्वा मुक्तियादिद्धय भुक्तचा भूतास्त चीटिका वदनो व्रता अर्थात हरि की भक्ति तो महादेवी है और मुक्ति आदि उनकी अतः मुख्यों को भक्ति को ही ग्रहण करना चाहिए इसीलिए नारद ने कहा है, ग्राह्या ही है। इनके मत में पराभक्ति ही जीवन का परम पुरसार्थ है भक्ति शास्त्र के अनेक प्राचीन आचार्य हुए हैं पाराचर्य गर्ग सांडिल्य नारद कुमार शुक्र विष्णु कौंडल्य शैव उद्धव अरुणी बली हनुमान विभीषण काश्यप तथा बादराए किंतु इन सभी आचार्यों ने अपने भिन्न भिन्न भिन ग्रंथ लिखे या नहीं या मालूम नहीं केवल नारद और शांडुल्य के भक्ति सूत्रों से हम परिचित हैं इसके अतिरिक्त काशी के किसी दाक्षिणात्य विद्वान के घर से एक और भी भक्ति सूत्र रूप ग्रंथ मिला है जो कि सरस्वती भवन स्टडीज में प्रकाशित हुआ है इसी भक्ति शास्त्र के बल पर पंचरात्र और भागवत संप्रदायों ने अपने अपने अस्तित्व को स्थिर किया है ये दोनों संप्रदाय यद्यपि इस समय एक ही हो गए हैं किंतु पहले दोनों अलग अलग थे इस समय ये दोनों ही वैष्णव संप्रदाय के नाम से विख्यात हैं इन्हीं के अंतर्गत त्रिदंडी संप्रदाय भी था यह बहुत प्राचीन संप्रदाय है वैष्णव संप्रदाय प्राचीन काल के चार प्रधान विभागों में भक्त है पहला श्री संप्रदाय इसके प्रधान संस्थापक श्री रामानुजाचार्य हुए बाद में श्री रामानंद स्वामी ने इसका प्रचार बढ़ाया इसलिए इसे रामानंद संप्रदाय और इसके अनुयायी को रामानंदी भी कहते हैं इसका दार्शनिक मत विशिष्टा द्वेद के नाम से प्रसिद्ध है दूसरा हंस संप्रदाय इसके प्रवर्तक सनकाधि और प्रधान संस्थापक निम्बारकाचार्य हुए अतएव यह निम्बारक संप्रदाय भी कहलाता है और बात को हरिव्यास स्वामी ने इसका प्रचार किया इसलिए यह हरिव्यासी भी कहा जाता है इसका दार्शनिक मत द्वैतवाद द्वैत या भेदा भेद कहा जाता है ब्रह्म संप्रदाय इसके प्रधान प्रवर्तक ब्रह्मा और संस्थापक मध्वाचार्य हुए पश्चात गौर स्वामी ने इसका विशेष प्रचार किया इसलिए यह मध्य संप्रदाय और गौड़िया संप्रदाय भी कहलाता है इसका दार्शनिक सिद्धांत द्वैतवाद कहा जाता है रुद्र संप्रदाय रुद्र इसके प्रधान प्रवर्तक और विष्णु स्वामी प्रधान संस्थापक हुए बाद को वल्लभाचार्य ने इसका विशेष प्रचार किया इसलिए यह विष्णु स्वामी संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय भी कहलाता है इसका दार्शनिक मत शुद्धा द्वेद कहा जाता है शक्ति संग, संगम तंत्र के अनुसार गौड़ और मुख्य भेद से तंत्रोक्त वैष्णव संप्रदायों की संख्या निम्नलिखित दस है पहला बैखानस यह स्मार्ट वैष्णव कहा जाता है इसके अनुयायी वैखानस मुनि के उपदेश के अनुसार दीक्षित होते हैं दूसरा श्री राधा वल्ली वैष्णवों के प्रसिद्ध आचार तथा व्यवहार का पालन विशेष रूप से इस संप्रदाय में नित्य होता है विष्णु मंत्रों का जप ये लोग सदैव करते रहते हैं शांत भाव को प्रधान मानकर संसार के प्रत्येक वस्तु से अपने चित्त को हटाकर केवल विष्णु की चिंता में लगना इनका प्रधान ध्येय है इसके आदि प्रवर्तक एक हरिवंश गोस्वामी थे जिनका जन्म संमत पंद्रह विक्रम 1503 सौ ईस्वी में आगरा में हुआ था इनका पैतृक स्थान सहारनपुर जिले के देववनवास नामक ग्राम में था पूर्ण पूर्णवयस्क होने पर यह वृंदा बन गए और वहां इन्होंने एक नवीन संप्रदाय स्थापित किया जिसे लोग राधा वल्लभ के नाम से कहने लगे कहा जाता है कि इनके ससुर ने इन्हें एक राधा वल्लभ की मूर्ति दी थी और उसी के नाम पर यह संप्रदाय प्रसिद्ध हुआ इन्होंने बड़े खर्च से संबत 1641 विक्रम संबत में राधा वल्लभ का एक सुंदर मंदिर वृंदावन में बनवाया ये लोग वैष्णो चिन्ह शरीर में धारण करते थे तीसरा गोकुलेश इस संप्रदाय के लोग नाना प्रकार के आभूषणों को धारण करना सुगंधित द्रव्यों को शरीर में लगाना तथा गौओ से प्रेम करना अपना मुख्य कर्तव्य समझते हैं ये लोग कृष्ण के केली समय के स्वरूप को धारण करते हैं और अपने शरीर अर्थ तथा प्राण को कृष्ण को समर्पण करते हैं ऊपर से ये लोग कृष्ण के उपासक मालूम होते हैं किंतु अंतकरण में ये शक्ति के उपासक हैं ग विद्या से इनका अधिक प्रेम है ये अपने शरीर को लताओं से लपेटना पसंद करते हैं इस संप्रदाय को वैष्णव ने सर्वसिद्धि कर माना है ये सब स्मार्त और वैष्णव के लौकिक कलह में लगे रहते हैं और शिव और विष्णु के एक के भाव को नहीं मानते चौथा वृंदावन इस संप्रदाय के लोगों को किसी बात की आशा नहीं रहती ये सब अपने को पूर्ण काम मानते हैं ये सर्वदा प्रसन्न होकर विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं स्त्रियों के ध्यान में भी ये लोग रहते हैं और उनके संग से चंचल भी हो जाते हैं ये वन विहारी पसंद करते हैं और सुगंधित द्रव्य शरीर में लगाते हैं सारुप्य मोक्ष का ज्ञान इन्हें रहता है पांचवा रामानंदी रास शक्ति तथा शिव समझा जाता है इन दोनों का सामरस्य प्रयुक्त जो आनंद है उसी में ये लोग मग्न रहते हैं ये शांतचित्त प्रसन्नात्मा तथा विचारवान होते हैं और वस्तुमात्र में समान रूप का अनुभव करते हैं रामानंद स्वामी ने जिनका जन्मकाल तेरह सौ ईस्वी कहा जाता है इस संप्रदाय को चलाया चलायासी पापों का नाश करने में ये तत्पर रहते हैं ये विष्णु भक्त और जितेंद्री होते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा तथा समाधि इन अष्टांग योगों का ये पूर्ण अभ्यास करते हैं और परार्थ में ही अपना समय लगाते हैं ये शिव और शक्ति के स्वरूप को धारण करते हैं इस संप्रदाय के आदि संस्थापक बुंदेलखंड के निवासी हरिराम शुक्ल थे जिनका जन्म 1510 सौ ईस्वी में हुआ था इन्हें का दूसरा नाम हरिव्यासी मुणि था यह श्री भट्ट के शिष्य और परशुराम के गुरु थे निम्बारकाचार्य की बनाई हुई दस श्लोकी की एक टीका भी इन्होंने लिखी है इन्होंने पंद्रह ईस्वी में वृंदावन जाकर पहले राधा संप्रदाय को स्वीकार किया बाद में उसे छोड़कर एक दूसरा नया संप्रदाय अपने नाम पर भी चलाया निम्बार निम्बार्क इस संप्रदाय वाले स्वतंत्र प्रेमी होते हैं ये लोग पूजा के बाह्य स्वरूप में ही नियम पूर्वक लगे रहते हैं ये विष्णु के अनन्या भक्त होते हैं और प्रसन्न चित्त रहते हैं ये अपने आचरणों को तथा शरीर एवं वस्त्रों को स्वच्छ रखते हैं ये स्मारतों के द्रोही होते हैं भागवत आठवा भागवत इस संप्रदाय के लोग पूर्ण विष्णु भक्त होते हैं ये अपने इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए सदैव प्रसन्न रहते हैं स्मारतों का गौरव इन्हें रहता है किंतु ये शिव के विद्वेषी यहाँ तक होते हैं कि फूल से यदि किसी शिव के साथ इनका संसर्ग हो जाए तो छट स्नान कर लेते हैं शरीर को स्वच्छ रखना और सुंदर वेश बनाना इनका कर्तव्य है ये अरुण वेश धारण करते हैं नोवा पंचरात्र इस संप्रदाय वाले पंचरात्र व्रत करते हैं ये रंडा को श्री कृष्ण का प्रसाद कर, कर पूजते हैं ये शिव की निंदा तो करते ही हैं वैष्णवों की भी निंदा करते हैं दसवां वीर वैष्णव ये केवल विष्णु भक्त होते हैं और अन्य सब देवताओं की निंदा करते हैं इन वैष्णव संप्रदायों में से कुछ ही ऐसे हैं जिनमें दार्शनिक विचार है उनका संक्षेप में यहाँ विचार किया जा रहा है